आनंद की खोज स्वस्थ मन के लक्षण स्वस्थ चित्तता का दूसरा लक्षण है अंधविश्वासों का अभाव पाप के फल फलस्वरूप दंड का भय यह काल और परकाल में अपने शुभ कर्मों के फलों को भोगने की पुरस्कार पाने की लालसा एवं स्वयं की शक्ति एवं चेतन स्वरूप पर अनास्था मनुष्य को मानवीतर देवी देवताओं भूत प्रेतों आदि में विश्वास करने को बाध्य करती है मानव की दुर्बलता एवं स्वयं तथा परमात्मा में विश्वास का अभाव ही इस प्रकार के अस्वाभाविक धार्मिक अंधविश्वासों का कारण है इन धार्मिक अंधविश्वासों के अतिरिक्त आधुनिक युग में एक वैज्ञानिक अंधविश्वास भी है जिसके शिकार तथा कथित बुद्धिवादी विचारशील व्यक्ति होते हैं ये लोग देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते लेकिन कैसी भी अनर्गल बात तत्काल स्वीकार कर लेंगे यदि यह कह दिया जाए कि वह बात आइंस्टाइन ने पश्चात अथवा और किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कही है वे उस बात को की सत्यता स्वयं विचार कर परखने का प्रयत्न नहीं करेंगे बुद्ध इन दोनों प्रकार के अंधविश्वासों के विरोधी थे वे नहीं चाहते थे कि शिष्य स्वयं उनकी बात भी बिना विचार स्वीकार करे प्रत्येक अवतारी महापुरुष एक क्रांतिकारी होता है वह उन पुरानी आस्थाओं अंधविश्वासों एवं प्रथाओं पर कुठारा घाट करता है जो कालोपयोगी नहीं रह जाती लेकिन धीरे धीरे वे स्वयं इस प्रकार की आस्थाओं एवं अंधविश्वासों के केंद्र बन जाते हैं बुद्ध ने इस खतरे के विरुद्ध अपने शिष्यों को सतर्क किया था वे नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य उनकी पूजा करें अपने मृत्युशैया पर उन्होंने शोक संतप्त शिष्य आनंद को कहा था मेरे लिए विलाप न करो मेरा विचार त्याग दो मैं तो अब नहीं रहा स्वयं अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाओ तुम में से प्रत्येक मेरे ही तुल्य है मैं भी तुम लोगों जैसा ही हूँ बुद्ध आकाश सदेश अनंत ज्ञान का नाम है मुझ गौतम ने उस अवस्था को प्राप्त किया है उसके लिए संघर्ष करने पर तुम सभी उसे प्राप्त करोगे प्रज्ञा अथवा शुद्ध बुद्धि का प्रा... स्वच्छ आलोक स्वस्थ मस्तिष्क का तीसरा लक्षण है स्वामीजी बुद्ध को विश्व का स्वास्थ्यतम स्वस्थतम दार्शनिक अथवा विचारक मानते हैं जिस प्रकार भाव प्रधान लोगों में मनोविकृति की संभावना है उसी प्रकार विचार प्रवण व्यक्ति भी असंतुलित और अस्वस्थ हो सकते हैं ज्ञान मार्ग विचार पथ भी कोरा पांडित्य तर्क वितर्क का समूह मात्र होकर रह सकता है अथा दर्शन एवं चिंतन जिसका दैनंदिन जीवन की समस्याओं के साथ कोई संबंध ही न हो स्वामी जी और बुद्ध दोनों की दृष्टि में अस्वस्थ चित्त का द्योतक है ऐसे शब्द जाल एवं बागाडंबर को श्री शंकराचार्य चित्त को विभ्रमित करने वाले महाअरण्य की संज्ञा देते हैं उनके अनुसार वाद विवाद की कला तथा शास्त्र व्याख्यान कौशल केवल पंडितों के विलास के साधन है मोक्ष के नहीं यही कारण है कि बुद्ध ने आत्मा परमात्मा ईश्वर आदि विषय विवादास्पद प्रश्नों का जिसका कोई सर्वमान्य एवं स्पष्ट समाधान संभव नहीं है कोई उत्तर नहीं दिया इसके बदले उन्होंने अपने दर्शन को दुख उसका कारण और निवारण रूपी दैनंदिन जीवन से जुड़ी समस्याओं में ही संबंधित रखा मानसिक स्वस्थता का चतुर्थ लक्षण है सवल इच्छा शक्ति जो बुद्ध में प्रचुर मात्रा में थी लेकिन अंतकरण के अन्य अंगों की तरह इसे भी सुनियोजित होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में अदम्य इच्छा शक्ति की आवश्यकता है लेकिन यह भी दिशा भ्रष्ट होकर किस साधन की अति का रूप ले सकती है स्वयं बुद्ध ने कठोर तपस्या कर शरीर को अस्थि मात्र कर डाला था उसके बाद उन्हें यह अनुभव हुआ था कि यह अस्वाभाविक है अतः उन्होंने मध्यम पथ का प्रतिपादन किया था इच्छा शक्ति का दूसरा सदुपयोग लोक कल्याण के लिए किया जा सकता है लेकिन इसमें भी दूषण की संभावना है जगत कल्याण के कार्यों को करते समय नाम यश की अभिलाषा एवं स्वर्गादि लाभ की इच्छा आ जाती है बुद्ध के जगत कल्याण के प्रयत्नों में इस प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं था निरीह पशुओं की बलि रोकने के लिए वे अपने जीवन का उत्सर्ग करने तक को तैयार थे उनका सिद्धांत था दूसरों का भला करो और क्योंकि भला करना भला है ऐसा निष्काम कर्मयोगी विश्व ने आज तक दूसरा नहीं देखा बुद्ध एक अद्वितीय राजयोगी भी थे उनकी मूर्तियों और चित्रों में वे योगासन में ध्यानस्थ से दिखाई देते हैं धारणा ध्यान एवं समाधि का यह योग मार्ग भी खतरों से खाली नहीं है अधिकांश लोग योग का अर्थ आसन करना और नाक दबाकर प्राणायाम करना ही समझते हैं वे उसका उपयोग दीर्घायु होने तक शारीरिक रोग निवारण के लिए करते हैं अन्य साधक योग से प्राप्त सिद्धियों से प्रलुप्त होकर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं चमत्कारों को महत्व देने वाले एवं सिद्धियों में आशा रखने वाले भिक्षुओं के प्रति बुद्ध अत्यंत कठोर थे उनके एक शिष्य ने एक बार एक ऊंचे स्तंभ पर रखे रत्नजड़ित पात्र को सिद्धि के बल पर नीचे उतारकर कर अपना महात्मा प्रकट करना चाहा बुद्ध ने उसका पात्र तोड़कर उसकी भर्सना की थी ध्यान को महत्व देते हुए भी बुद्ध इस बात में सतर्क थे कि ध्यान के कारण अपने पड़ोसियों या साथियों की उपेक्षा न हो यदि पास के कमरे में कोई साथी बीमार हो तो ध्यान को त्याग कर उसकी सेवा सुश्रूषा करना पहला कर्तव्य है यह न करके ध्यान में बैठे रहना बुद्ध के दृष्टि में अक्षम्य अपराध था उपसंहार सचमुच बुद्ध का मस्तिष्क अद्भुत था उसमें किसी भी प्रकार की विकृति विकार अथवा असंतुलन नहीं था उनकी स्वस्थ चित्तता इस बात में है कि वे मुक्ति के विभिन्न योगों की त्रुटियों को दूर रख सके थे वे हृदयवान थे पर भावुक नहीं विचारशील थे पर शुष्क तार्किक नहीं ध्यान योगी थे पर चमत्कारों का दिखावा करने वाले नहीं सर्वपरि वे अत्यंत व्यवहारिक थे तथा उन्होंने पूर्ण रूप से स्वार्थ रहित होकर समग्र जीवन लोक कल्याण के लिए अथवा परिश्रम किया था स्वस्थ चित्त ज्ञानी बिरला है निर्दोष योगी दुर्लभ है विकृति रहित भक्त मिलना कठिन है निस्वार्थकर्मी भी मुश्किल से मिलता है इन चारों का सुसंतुलित समन्वय एवं पूर्ण विकास एक व्यक्ति में पाना तो और भी दुर्लभ है बुद्ध ऐसे ही एक अति विरल महापुरुष थे जिनकी बुद्धि हृदय और कार्य क्षमता तीनों पूर्ण विकसित सुसंतुलित और त्रुटिहीन थे उनके मस्तिष्क का प्रत्येक कोषाणु पूर्ण विकसित ही नहीं था वह सुचारू रूप से कार्य भी करता था इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने उन्हें विश्व के महानतम व्यक्ति की संज्ञा देकर अपने उच्चतम श्रद्धांजलि अर्पित की है